आध्यात्म रामायण सर्ग पाँच उत्था च पुनर्दृष्ट रावम राजलोचनम पुलकांकित सर्वांग गिरा गद गदिर गद खड़ी होकर वह कमल नयन भगवान राम को देख सर्वांग से पुलकित हो गदगदवाणी से उनकी स्तुति करने लगी अहल्योवाच अहो किता जगन्नीवास ते पादाब संलग्न रज कणाद स्पृशा यद्यशंकर विमृते तेरह मार से सदा अहल्या बोली हे जगन्निवास आपके चरण कमलों के रजकण का स्पर्श कर आज मैं किता हो गई अहो बड़े भाग्य की बात है कि आपके जिन पदार बिंदुओं का ब्रह्मा और शंकर आदि एकाग्र चित्त से सर्वदा अनुसंधान किया करते हैं उन्हीं का आज मैं स्पर्श कर रही हूं। अहो विचित्रम तब रामचेषित मनुष्य भाव विमोहित जगत चल से जस्रम चरणादिवर्जित संपूर्ण आनंदमयोतिमायिक हे राम आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र है आपके मानुष भाव से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है आप पूर्ण पूर्णानंदमय और अति मायावी हैं क्योंकि चरणादिहीन होकर भी आप निरंतर चलते रहते हैं यत्पाद पंकज पराग पवित्र गात्रा भागीरथी भविरींच मुखान पुनाती साक्षाशय मम विषयो यदास्ते किणते मम पुराकृत भागते जिनके चरण कमल के पराग से पवित्र हुई श्री गंगा जी शिव और ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों को भी पवित्र करती है आज साक्षात वे ही मेरे नेत्रों के विषय हो रहे हैं मैं अपने पुण्य कर्मों का किस प्रकार वर्णन करूँ मर्त्याताे मनुजाकृतिम हरि राधेय रमणीयदेहिनम देर्धरम पद्म विशालोचनम भजाम नि पर भजिष्ये जिन्होंने परम सुंदर मानव देह से मृत्यलोक में अवतार लिया है मैं उन धनुषधारी कमल दल्लोचन भगवान राम को थर्वदा भजती हूँ और किसी को भी नहीं भजना चाहती पंकज कमला सार रसिको भगवान पुरारी तम रामचंद्र भवा जिनके चरण कमलों की रज को श्रुतियाँ भी ढूँढ़ती रहती हैं जिनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं तथा जिनके नामामृत के भगवान शंकर रसिक हैं उन श्री रामचंद्र जी का मैं अपने हृदय में अहरनिश ध्यान करती हूँ यार चरिता लोके गायरद मुखा भव पद्माद्या आनंद जा वागीश्वरी चमहम शरण प्रपद्य जिनके अवतार चरित्रों का नारदादि देवर्षिगण ब्रह्मा और महादेव आदि देवेश्वरगण तथा आनंदाश्रुओं से जिनके कुछ मंडल भिगे हुए हैं वे सरस्वती जी भी ब्रह्मलोक में निरंतर गान किया करती हैं उन प्रभु की मैं शरण लेती हूँ